महाभारत शांति पर्व पंचष्टिकततमोध्याय नागराज नागरासे विदाले ब्राह्मण का चमन मुनि से उच्च वृत्ति की दीक्षा लेकर साधन साधनपरायण होना और इस कथा की परंपरा का वर्णन भीष्मंत्रो रघश्रेष्ठ ब्राह्मण कृत निश्चय दीक्षा कांक्षे तदारा चमनम भार्गवृत के के के इस प्रकार नागराज की की अनुमति लेकर वह वाला उच्च व्रत लेने के लिए ऋषि पास गया। धर्म तथा चेताम राजन कथित उन्होंने उसका दीक्षा संस्कार संपन्न किया और वह धर्म का ही आश्रय लेकर रहने लगा राजन उसने उच्च वृत्ति की महिमा से संबंध रखने वाली इस कथा को चवन मुनि से भी कहा भार्गवेण्र जनक से कथ सा कथित पुण्या नारदा महात्म ने राजेन्द्र चवन ने भी राजा जनक के दरबार में महात्मा नारद जैसे यह पवित्र कथा कही नारदेना पिराजेन्द्र देवेन्द्र से अन्वे कथित भरत श्रेष्ठ पृष्ठेना क्लिष्ट कर्मश्रेष्ठ भरतभूषण फिर अनायासी उत्तम कर्म करने वाले नारद जी ने भी देवराज इंद्र के भवन में उनके पूछने पर यह कथा सुनाई देवराज न पुरा कथित सा कथाशुभा समस्तेभ्य प्रशस्तेभ्यो विप्रेभ्यो वसुधाधि पृथ्वीनाथ तत्पश्चात पूर्व काल में देवराज इंद्र ने सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष यह शुभ कथा कही यदा युद्ध चमरा युद्धमासे वसुभेश तदा कथेयम कथिता मम राजन जब परशुराम जी के साथ मेरा भयंकर युद्ध हुआ था उस समय वसुओं ने मुझे यह कथा सुनाई थी परीक्षमाय तत्व मयाच कथेयम कथिता पुण्या धर्म्यामृताम धर्म धर्मात्मा में श्रेष्ठ यदि तो जब तुमने परम धर्म के संबंध में मुझसे प्रश्न किया है तब उसी के उत्तर में मैंने यथार्थ रूप से यह यदि धर्म सम्मत श्रेष्ठ हो जन्म से भारत आशी धीरोना कांक्षी धर्म करण भरत नंदनश्वर तुमने जिसके विषय में मुझसे पूछा था वह श्रेष्ठ धर्म यही है वह धीर ब्राह्मण निष्काम भाव से धर्म और अर्थ संबंधी कार्य में संलग्न रहता था सच सीजोति यमन यमसह वनातर परिगणित शीलासन प्रविष्ट नाग नागराज के उपदेश के अनुसार अपने कर्तव्य को समझकर उस ब्राह्मण ने उसके पालन का दृढ़ निश्चय कर लिया और दूसरे वन में जाकर उच्च शिला भृत्य से प्राप्त हुए परिमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा इस श्री महाभारते सहस्रायाम सहितायाम वैयासिक्याम शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परमढ़ी उच्च मृत्युपाक्ष पंचषष्टिकमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषय तीन अध्याय पूरा हुआ शांति पर्व सम